महाभारत शांति पर्व चतुर्विश्धिकत तमोध्याय इंद्र और प्रहलाद की कथा शील का प्रभाव शील के अभाव में धर्म सत्य सदाचार बल और लक्ष्मी के न रहने का वर्णन युधिष्ठि उच इना श्रेष प्रशंसदा भवि धर्म से वाद तथो में, में संशय महान युधिष्टि ने पूछा नर पितामह भूमंडल के ये सभी मनुष्य सर्वप्रथम धर्म के अनुरूप शील की ही अधिक प्रशंसा करते थे अतः इस विषय में मुझे बड़ा भारी संदेह हो गया है यदि तक्यम अस्म धर्मृता स्रोत मेक्षा तत्सर्व यदुपलभ्य धर्मात्माओं में श्रेष्ठ यदि मैं उसे जान सकूं तो जिस प्रकार शील की उपलब्धि होती है वह सब सुनना चाहता हूं। कथम हूँ भारत वह शील कैसे प्राप्त होता है यह सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है वक्ताओं में श्रेष्ठ पितामह उसका क्या लक्षण बताया गया है यह मुझसे च पुरा दुर्योधन नेहधराश्राद आख्यात तप्यम शिम दृष्टि तथा गंद्र प्रस्थे महाराज तव्रातृक तो सभाया चावनम तत्सम शुणु भारत भवत सभां दृष्ट्वा समृद्धि चाप्यनुतम दुर्योधन पे ने कहा दूसरों को मान देने वाले महाराज भरत नंदन पहले इंद्रप्रस्थ में अर्थात यज्ञ के समय भाइयों से तुम्हारी वैसी अद्भुत श्री संपत्ति व परम उत्तम सभा और समृद्धि देखकर संतप्त हुए दुर्योधन ने कौरव सभा में बैठकर कर पिता धित्राष्ट्र से अपनी गहरी चिंता प्रकट की सारी मनोभ का सुनाई उसने सभा में जो बातें कही थी वह सब सुनो धतराष्ट्रच उस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण सहित उससे इस प्रकार कहा धृतराष्ट्रच किमर्थम तप्य से पुत्र तत्वत्या यदि सम्यक भविष्य बोले बेटा तुम किस लिए संतप्त हो रहे हो यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ सुनकर यदि उचित होगा तो तुम्हें समझाने का प्रयत्न करूँगा तया च महदश्व प्राप्त परपुरंजया किंक भ्रातर सर्वे मित्र शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर तुमने भी तो महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है तुम्हारे समस्त भाई मित्र और संबंधी सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहते हैं आ जाने या वह के नासी हरिण कु तुम अच्छे अच्छे वस्त्र औरते पहनते हो इस तवद खाते हो और आजाने अश्व अर्थात अरबी घोड़े तुम्हारा रथ खींचते हैं फिर तुम क्यों सफ़ेद हुए और दुबले हुए हो दुर्योधन उवाच दशता सहसराणी स्नातका नाम महात्म भुंजते रुक्म पात्रे भी युधिष्ठि निवेश ने दुर्योधन ने कहा पिताजी युधिष्ठिर के महल में दस हजार महामनस्वी स्नातक ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थालियों में भोजन करते हैं दृष्वा चाँ सभां दिव्यां दिव्यपुष्प फलातास्थितीर कल्मा सां वस्त्रण विविधा चुष्वा तं पांडव याना श्रवण शुभा भारत।, भारत दिव्य फलफूलों से सुशोभित वह दिव्य सभा वे तिथर के समान रंग वाले चितकबरे घोड़े और वे भातिभा के दिव्य वस्त्र अर्थात अपने पास कहाँ है वह सब देखकर अपने शत्रु पांडवों के कुबेर के समान शुभ एवं विशाल ऐश्वर्य का अवलोकन करके मैं निरंतर शोक में डूबा जा रहा हूँ युधिष्ठिर विशिष्टाम वान रव्याघ्र शील वान बहु पुत्र का धित्राष्ट्र ने कहा तात बेटा युधिष्ठिर के पास जैसी संपत्ति है वैसी या उससे भी बढ़कर राज लक्ष्मी को यदि तुम तुम पाना चाहते हो तो शीलवान बनो। सक्याजे न इसमें संशय नहीं है कि शील के द्वारा तीनों लोकों पर विजय पाई जा सकती है शीलवानों के लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है एक रात्र मान पृथ्वीम मानधाता ने एक ही दिन में जन्मेजय ने तीन ही दिन में और नाभाग ने सात दिनों में ही इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था एते यान्व गुण वसुधा स्वयं आगता ये सभी राजा शीलवान और दयालु थे अतः उनके द्वारा गुणों के मोल खरीदी हुई यह पृथ्वी स्वयं ही उनके पास आई थी दुर्योधन उवाचन कथम तत्पय शीलम स्रोत मेक्षा में भारत ये न शील क्षिप्रमे दुर्योधन ने पूछा भारत जिसके द्वारा उन राजाओं ने शीघ्र ही भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लिया वह शील कैसे प्राप्त होता है यह मैं सुनना चाहता हूँ पुरातनम् नारदेन पुरा शीलमाश्रित भारत धृतराष्ट बोले भरत नंदन इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है जिसे नारद जी ने पहले शील के प्रसंग ने कहा था प्रहलादेना महात्म शीलमाश्रितैत्यन त्रैलोक्यम च वशी कृत दैत्य राज प्रहलाद ने शील का ही आश्रय लेकर महामना महेंद्र का राज्य हर लिया और तीनों लोगों को भी अपने वश में कर लिया तथो बृहस्पति शक्र प्राजलि समुपस्थित महाप्राज्य श्रेय तुम तब महा बुद्धिमान इंद्रनाथ जोड़कर बृहस्पति जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे बोले भगवान मैं अपने कल्याण का उपाय जानना चाहता हूँ ततो तस्मय ज्ञानम नही श्रेय सम परम कथया मास भगवान देवेन्द्रायु तब भगवान बृहस्पति ने उन देवेंद्र को कल्याणकारी परम ज्ञान का उपदेश दिया को तत्पश्चात इतना ही श्रेय कल्याण का उपाय है ऐसा बृहस्पति ने कहा तब इंद्र ने फिर पूछा इससे विशेष वस्तु क्या है बृहस्पतिवाच विशेषो महा भार्गवश महात्म बृहस्पति ने कहा इससे भी विशेष महत्वपूर्ण वस्तु का ज्ञान महात्मा शुक्राचार्य को है तुम्हारा कल्याण हो तुम उन्हीं के पास जाकर पुनः उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करो आत्मान ततः श्रेयो भार्गवासु महात परमती तत्परम तेजस्वी महातस्वी इंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक शुक्राचार्य से पुनः अपने लिए श्रेय का ज्ञान प्राप्त किया तेनाली समु तो भार्गवेण महात्म श्रेय स्थिति पुनर्भूय शुक्रमा शतक्रतु भार्गवों ने जब उन्हें उपदेश दे दिया तब इंद्र ने पुनः शुक्राचार्य से पूछा क्या इससे भी विशेष श्रेय है भार्गव स्वाह सर्वज्ञ प्रहलाद से महात्म ज्ञानमस्त विशेषेणे सौ तब सर्वज्ञ शुक्राचार्य ने कहा महात्मा प्रहलाद को इससे विशेष श्रेय का ज्ञान है यह सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए ब्राह्मणो प्रहलादं पाक गत्वा प्रोवाच तदनंतर बुद्धिमान इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रहलाद के पास गए और बोले राजन मैं श्रेय जानना चाहता हूँ प्रहलाद्रवि राज्य सक्तस्य राज्योपाते प्रहलाद ने ब्राह्मण से कहा द्विज श्रेष्ठ त्रिलोकी के, के राज्य की व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण मेरे पास समय नहीं है अतः मैं आपको उपदेश नहीं दे सकूँगा जस्मिन काले ब्राह्मण ने कहा राजन जब आपको अवसर मिले उसी समय मैं आपसे सर्वोत्तम आचरणीय धर्म का उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ तथा प्रेतोदा प्रहलादो ब्रह्मवादि तथे काले ज्ञान तत्व दद तदा ब्राह्मण इस बात से राजा प्रहलाद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कर उसकी बात मान ली और शुभ समय में उसे ज्ञान का तत्व किया। गुरु मन उत्तम चकार सर्वभाव्य मन से ब्राह्मण भी उनके प्रति यथा योग्य परम उत्तम गुरु भक्ति पूर्ण वर्ताव किया और उनके मन की रुचि के अनुसार सब प्रकार से उनकी सेवा की राज्यम पृष्ठ प्राज ब्राह्मणम वाक्यम अद्रवी ब्राह्मण ने प्रहलाद से बार बार पूछा धर्मज्ञ आपको यह त्रिलोकी का उत्तम राज्य कैसे प्राप्त हुआ इसका कारण मुझे बताइए राज तब प्रहलाद भी ब्राह्मण से इस प्रकार बोले प्रहलाद वाचन। ना ना कदाचन। वदतां ते मिचन। प्रहलाद ने कहा विप्रवर मैं राजा हूँ इस अभिमान में आकर कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता बल्कि जब वे मुझे शुक्र नीति का उपदेश करते हैं तब मैं संयम पूर्वक उनकी बातें सुनता हूँ और उनके आज्ञा सिरोधारी करता हूँ ते विश्रद्धा प्रभा संते संय छंते चमाम तेमाम वे ब्राह्मण विश्वस्त होकर मुझे नीति का उपदेश देते और सदा संयम में रखते हैं मैं सदा ही यथाशक्ति शुक्राचार्य के बताए हुए नीति मार्ग पर चलता ब्राह्मणों की सेवा करता किसी के दोस्त नहीं देखता और धर्म में मन लगाता हूं। क्रोध को को को मन और इंद्रियों काबू में किए रहता अतः जैसे मधु की के को के छत्ते फूलों रस से रहती है। उसी प्रकार उपदेश देने वाले ब्राह्मण मुझे शास्त्र के अमृतमय वचनों से शीचा करते हैं सोहम वाग्र विद्यानाम रसान अवले मैं उनके नीति विद्याओं के रस का आस्वादन करता हूँ और जैसे चंद्रमा नक्षत्रों पर शासन करते हैं उसी प्रकार मैं भी अपने जाति वालों पर राज्य करता हूँ एत पृथिव्याम अमृत मेत चक्ष ब्राह्मण मुखे काव्यम एतः प्रवर्तते ब्राह्मण के मुख में जो शुक्राचार्य का नीति वाक्य है यही इस भूतल पर अमृत है यही सर्वोत्तम नेत्र है। राजा इसे सुनकर इसी के करे। एता एत्याह प्रहलादो तदा तथा वाक्य ही श्रेय है यह बात प्रहलाद ने उस ब्रह्मवादी ब्राह्मण से कहा इसके बाद भी उसके सेवा शुश्रषा करने पर दैत्य राज ने उससे यह बात कही यथा मैं तुम्हारे द्वारा की हुई यथोचित गुरु सेवा से बहुत प्रसन्न हो तुम्हारा कल्याण हो तुम कोई वर मांगो मैं उसे दूंगा इसमें संशय नहीं है कृतम इत उ वै द्विज प्रहलाद स्भ्रवि गुह्यताम वरुत तब उस ब्राह्मण ने दैत्य से कहा आपने मेरी सारी अभिलाषा पूर्ण कर दी यह सुनकर प्रहलाद और भी प्रसन्न हुए और बोले कोई वर अवश्य मांगो ब्राह्मण यदि भवतम इच्छा में प्राप्त में सवरो मम ब्राह्मण बोला राजन यदि आप प्रसन्न हैं और मेरा प्रिय करना चाहते है तो मुझे आपका ही शील प्राप्त करने की इच्छा है यही मेरा वर है तथा वरे यह सुनकर प्रहलाद तो हुए परंतु उनके मन में बड़ा भारी भय समा गया ब्राह्मण के वर मांगने पर वे सोचने लगे कि यह कोई साधारण तेज वाला पुरुष नहीं है एम सह फिर भी प्रहलाद ने वह वर दे दिया उस समय उन्हें बड़ा विस्मय रहा था ब्राह्मण को वह वर देकर वे बहुत दुखी हो गए दत्ते वर एगते विप्रे चिंता सिन्महती प्रहलाद महाराज निश्चयम निश्चय नहराज वर देने के पश्चात जब ब्राह्मण चला गया तब प्रहलाद को बड़ी भारी चिंता हुई वे सोचने लगे क्या करना चाहिए परंतु किसी निश्चय पर पहुंच न सके तस् चिंत छाया भूतम महादती तेजो विग्रहता शरीर वे चिंता कर ही रहे थे के उनके शरीर से परम कांतिमान तेज होकर प्रकट हुआ, उसने उनके शरीर को त्याग दिया था। महाकायम प्रहलाद को प्रत्याहत प्रहलाद ने उस विशाल काय पुरुष से पूछा आप कौन है उसने उत्तर दिया मैं शीर हूं तुमने मुझे त्याग दिया है इसलिए मैं जा रहा हूं हूँ राजन यह समाहितः राजन अब मैं उस आनंदित श्रेष्ठ ब्राह्मण के शरीर में निमास करूंगा जो प्रतिदिन तुम्हारा शिष्य बनकर यहां बड़ी सावधानी के साथ रहता था इतुक्त तस्तेजसी या तेत सतोपर शरीर स्तः कौ भचाब्रवीद धर्मं प्रहलाद मं वृद्धि युज सतम तत्र दैत्येन्द्र यत शीलम तथो हम प्रभो ऐसा कहकर शील अदृश्य हो गया और इंद्र के शरीर में समा गया उस तेज के चले जाने पर प्रहलाद के शरीर से दूसरा वैसा ही तेज प्रकट हुआ प्रहलाद ने पूछा आप कौन हैं उसने उत्तर दिया प्रहलाद मुझे धर्म समझो जहां वह श्रेष्ठ ब्राह्मण है वहीं जाऊंगा दैत्यराज जहाँ शील होता है वहीं मैं भी रहता हूँ ततो परो महाराज प्रज्वल नेजसा महात्मनः महाराज महात्मा प्रहलाद के शरीर से से एक तीसरा पुरुष प्रकट हुआ जो अपने तेज प्रज्वलित सा हो रहा था प्रहलाद्ला प्रयास धर्म आप कौन है यह प्रश्न होने पर उस महातेजस्वी ने उन्हें उत्तर दिया असुर मुझे सत्य समझो मैं अब धर्म के पीछे पीछे जाऊंगा तस्म ननुगते सत्य महान वै पुरुषोपर निश्चक्रम तस् सत्य के चले जाने पर प्रहलाद के शरीर से दूसरा महापुरुष प्रकट हुआ परिचय पूछने पर उस महाबली ने उत्तर दिया प्रहलाद मुझे सदाचार समझो जहाँ सत्य होता है वहीं मैं भी रहता हूँ तस्मिन गते महाशब्द शरीर पृष्ठा बलम व्यध्ये यथो वृत्त महम उसके चले जाने पर प्रहलाद के शरीर से महान शब्द करता हुआ पुनः एक पुरुष प्रकट हुआ उसने पूछने पर बताया मुझे बल समझो जहाँ सदाचार होता है वही मेरा भी स्थान है प्रज त्र यृत्त नतः प्रभा मेवी शरीर प्रेन्द्र सा श्रीन अब्रवीत उसीताय सत्य पराक्रम या त्यता गे बल झनुता ह्यश्वर ऐसा कहकर बल सदाचार के पीछे चला गया तत्प्चा प्रह्लाद के शरीर से एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई दैत्यराज ने उससे पूछा आप कौन है वह बोली मैं लक्ष्मी हूं सत्य पराक्रमी वीर मैं स्वयं ही आकर तुम्हारे शरीर में निवास करती थी परंतु अब तुमने मुझे त्याग दिया इसलिए चली जाऊंगी क्योंकि मैं बल की अनुमामी हूँ प्रहलादी सत्यव्रता देवी इलोकस्य पर ब्राह्मण श्रेष्ठ तत्वेद तुम तब महात्मा प्रहलाद को बड़ा भय हुआ उन्होंने पुनः पूछा कमलाले तुम कहाँ जा रही हो तुम तो सत्यव्रता देवी और संपूर्ण जगत की परमेश्वरी हो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था यह मैं ठीक ठीक जानना चाहता हूँ ब्रह्मचारी चैव प्रभो लक्ष्मी ने कहा प्रभु तुमने जिसे उपदेश दिया है उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे तीनों लोगों में जो तुम्हारा ऐश्वर्य फैला हुआ था वह उन्होंने हर लिया नहीं का त्वया तुमने शील शील का तद्विज्ञाय तव प्रभो तुमने के द्वारा ही ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी यह जानकर ही ने तुम्हारे अपहरण कर लिया है धर्म सत्यम तथा वृत्तम बलम चाह महा महाप्रा धर्म सत्य सदाचार बल और मैं लक्ष्मी, ये सब सदा शील के ही आधार पर रहते हैं शील ही इन सब की जड़ है इसमें है इसमें संशय नहीं से तत्व कौरव नंदना प्राप्यते तेज यम तम चोपाएं वज स्वे भीष्मी कहते युधिष्ठि योग कर लक्ष्मी तथा विशील आदि समस्त सदगुण इंद्र के पास चले गए इस कथा को सुनकर दुर्योधन ने पुनः अपने पिता से कहा कौरवनंदन मैं शील का तत्व जानना चाहता हूँ प्राप्त हो सके वह उपाय भी मुझे बताइए प्रहलादेन महात्मा संक्षेपेण तुशील नरेश्वर धित्राष्ट्र ने कहा नरेश्वर शील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 द्रोह सर्वभूत सोकर्मणा मन सा गिरा अनुग्रह दानम चीलम ही तत्प्रशति मनवाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना सब पर दया करना और यथा शक्ति दान देना यह शील कहलाता है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं यदन्यषा हितम न स आत्म कर्म पौरुषम अपत्र पेता वाए न तत्कु कथं अपना जो भी पुरुषार्थ और कर्म दूसरों के लिए हित करना हो अथवा जिसे करने में संकोच का अनुभव होता हो उसे किसी तरह नहीं करना चाहिए तत्व तथा समासे तत्ते जो कर्म जिस प्रकार करने से भरी सभा में मनुष्य की प्रशंसा हो उसे उसी प्रकार करना चाहिए कुरुश्रेष्ठ यह तुम्हें थोड़े में शील का स्वरूप बताया गया है यद्यप्यशीला प्रति प्राप्व स्वयं क्वचे न भुंजते चिंता संतिते नरेश्वर यद्यपि कहीं कहीं शीलहीन मनुष्य भी राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं तथा चिरकाल तक उसका उपभोग नहीं कर पाते और जड़ मूल सहित नष्ट हो जाते हैं शीलवान भव पुत्र काम यदि क्षति श्री हमता बेटा यदि तुम जुधिष्ठिर से भी अच्छी संपत्ति प्राप्त करना चाहो तो इस उपदेश को यथा से बनो एतत पुत्रे फल जी कहते हैं कुंती नंदन राजा धीतराष्ट्र ने अपने पुत्र को यह उपदेश दिया था तुम भी इसका आचरण करो इससे तुम्हें भी वही फल प्राप्त होगा ये श्री महाभारती शांति परमड़ी राजधर्मानुशासन परवड़ी शील वर्णन नाम चतुर्विश्ती अधिक शत तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में शील वर्णन विषयक एक अध्याय पूरा हुआ